कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के नवम मंत्र तक की चर्चा हो चुकी है दसवें मंत्र का विचार आज प्रारंभ होना है श्रुति ने ज्ञान तथा कर्म के परस्पर विलक्षण फल का वर्णन करने के लिए रथ रूपक की कल्पना की और रथ रूपक में सारथी लगाम तथा घोड़ों के रूप में परिकल्पित क्रमतः बुद्धि मन तथा इंद्रियों के दो दो प्रकार बताएं विवेकवती बुद्धि अविवेकवती बुद्धि ये बुद्धि रूपी सारथी के दो प्रकार समाहित मन असमाहित मन ये लगाम रूपी मन के दो प्रकार संयमित इंद्रिया और असंयमित इंद्रिया रूपी रूपक में घोड़े के रूप में परिकल्पित इंद्रियों के दो प्रकार इनमें से अविवेकी बुद्धि रूपी सारथी जिसका है असमाहित मन रूपी लगाम जिसका है और असंयमित रूपी घोड़े जिस रथी के हैं उस रथी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती ब्रह्म भाव की प्राप्ति नहीं होती अपितु जन्म मरणादि रूप संसार को ही वह प्राप्त करता है ये फल बताया गया और विवेकवती बुद्धि रूपी सारथी वाला समाहित मन रूपी लगाम वाला एवं संयमित इंद्रिया रूपी घोड़ों वाला जो रथी है मानव शरीरधारी जीवात्मा वह प्राप्तव्य जो पद है उसे प्राप्त कर लेता है ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है मुक्त हो जाता है इसे कहा गया नौ मंत्र में और वह जो पद है विवेकवती सारथ्यादि जिसके हैं उसे प्राप्त होने वाले पद को कहा गया तद विष्णु हो परम वह विष्णु का परम स्वरूप है का मतलब निरुपाधिक स्वरूप है पुरुषोत्तम तत्व है वह आत्मरूप से प्राप्त करता है विष्णु के परम पद की अधिकारी को आत्मरूप से ही अनुभूति करनी चाहिए अधिगम करना चाहिए इसका ज्ञापन करने के लिए आने वाले दो मंत्रों में श्रुति इंद्रियों से लेकर के विष्णु का परम पद शब्दित जो पुरुष हैं उसमें निरति सह सूक्ष्मता का वर्णन करने जा रही है इसलिए अवतरण में भाष्कर भगवान ने नवम दशम मंत्र के अवतरण में लिखा अधुना ये पदम गंतव्य प्रत्यगात्मत आधिगम कर्तव्य ऐसा अनवय कि जो गंतव्य पद हैं विष्णु का परम पद जिसे कहा उसका प्रत्येक आत्मा के रूप में ही अनुभव अधिकारी को करना चाहिए वह आत्म रूप से अनुभव करने योग्य है इसके लिए उसमें प्रत्येगात्मत्व दिखाने के लिए बताया जा रहा है इंद्रियों की अपेक्षा अर्थों को प्रत्युगात्मा अभ्यंतर और उनसे भी अभ्यंतर बताया जा रहा है मन को मन से भी अभ्यंतर बुद्धि को बुद्धि से अभ्यंतर हिरण्य गर्भ को हिरण्य गर्भ से अभ्यंतर अव्यक्त को अव्यक्त से भी अभ्यंतर पुरुष को पुरुष को बताया जा रहा है अभ्यंतरत्व की पराकाष्ठा इसलिए प्रत्येगात्मा के रूप में जो सर्वाभ्यंतर है जिससे अभ्यंतर दूसरा कोई नहीं है उसी का मय के रूप में अनुभव अधिकारी करें इस अभिप्राय से आने वाले दो श्लोकों में निरतिशय परत्व विष्णु के परम पद में बताया जा रहा है ये भाष्कर भगवान ने अवतरण भाष्य में लिखा कि अधुना तस्य गंतव्यनी स्थूलानी आरभ्य सूक्ष्मताम्य प्रत्यगात्मत अधिगम कर्तव्य इतम अर्थम इदम आरभ्य यह प्रकरण प्रारंभ हो रहा है अवान्तर प्रकरण तो नवम तथा दशम मंत्र का उच्चारण कर लें हा दशम तथा ग्यारहवा इन दो मंत्रों का उच्चारण कर लें मनः ंद्रियभ्यपरा ह्येभ्यन मनसस्तुरात्मान महतम्यक्त अव्यक्ता पुरुषः पर परम पुषा परं कि साठा साइंद्रिभ्य परा ह्य इंद्रिया है अपंजकृत पंचभूतों का कार्य इसलिए कार्य को कारण की अपेक्षा माना जाता है बाह्य अपर कार्य की अपेक्षा कारण होता है पर और पर शब्द का अर्थ है व्यापक, आभ्यंतर तो इंद्रियों की अपेक्षा अर्थ पर है इंद्रियभ्य अर्थ पर एक वाक्य है इस ये वाक्य बता रहा है कि चक्षुरादि इंद्रियों की अपेक्षा उनके आरंभक जो सूक्ष्म भूत हैं, वे पर हैं यानी सूक्ष्म है, है कार्य की अपेक्षा कारण सूक्ष्म होता है व्यापक है और अभ्यंतर है आगे कहते हैं अर्थेभ्य परम मन तो अर्थ हुए इंद्रिया इंद्रियों के आरंभक सूक्ष्मभूत और उनसे भी पर बताया जा रहा है मन को तो मन अर्थों की अपेक्षा पर है यानी सूक्ष्म है व्यापक है अभ्यंतर है मन है संकल्प विकल्पात्मक और उसे इन अर्थों की अपेक्षा पर माना जा रहा है तो उस समय अर्थ शब्द से लेना विषय को जो इंद्रियों से प्रकाशित होने वाले विषय हैं वे मन की अपेक्षा म, स्थूल है बाह्य है और उनकी अपेक्षा मन अभ्यंतर है क्योंकि विषय और इंद्रियों का व्यवहार टिकाकार बताएंगे मन के अधीन है इसलिए मन माना जाएगा समस्त विषय तथा इंद्रियों में व्याप्त है पर शब्दकार तो व्यापक है और सूक्ष्म हैं तो सभी विषय तथा इंद्रियों का व्यवहार मन की मन से ही मन के अधीन होने से यदि मन ना हो तो नेत्र इंद्रिय का उसके विषय के साथ रूप के साथ संपर्क हो भी जाए तो भी रूप का ज्ञान नहीं होता रूप का ज्ञान नहीं होगा तो इदम रूपम ये व्यवहार नहीं होगा और रूप ग्राहक इंद्रिय चक्षु इंद्रिय हैं ये व्यवहार भी नहीं होगा इसके लिए जिस इंद्रिय के साथ मन अन्वित होता है उसी इंद्रिय तथा उसके विषय का व्यवहार हो पाता है अन्यथा नहीं तो इंद्रिय विषय व्यवहार मन के अधीन होने से मन को कहा जा रहा है अर्थ से पर यानी सूक्ष्म आभ्यंतर व्यापक और वो जो संकल्प विकल्पात्मक मन है जिस संकल्प विकल्पात्मक मन के अधीन इंद्रियों का तथा विषयों का व्यवहार है इस इसीलिए जिसे इंद्रिय तथा अर्थों से पर बताया गया वह अर्थों की अपेक्षा परभूत यानि व्यापक आभ्यंतर तथा सूक्षमात्मक मन है वह भी सापेक्ष सूक्ष्म है पर है निरतिशय परत तो नहीं है उसमें निरतिशय परत वो तो, तो पुरुष में है तो निरतिशय परत्व पुरुष में दिखाने के लिए मन में भी सापेक्ष परत्व दिखाया गया किन किसकी अपेक्षा पर हैं तो अर्थ की अपेक्षा पर हैं लेकिन बुद्धि की अपेक्षा देखेंगे अध्यवसायत्मिका बुद्धि की अपेक्षा मन को देखेंगे तो वह पर सिद्ध न होकर के अपर ही सिद्ध होगा और संकल्प विकल्पात्मक मन की अपेक्षा पर सिद्ध होगी बुद्धि इसलिए श्रुति ने कहा कि मनसस्तु परा बुद्धि तो अर्थ की अपेक्षा परत्मन रूपेण प्रतियमान मन से भी परा उसको नियंत्रण में रखने वाली बुद्धि है उसकी प्रवृत्ति का बुद्धि है अध्यवसायात्मक बुद्धि के ही अधीन रह करके मन संकल्प विकल्प करता है बुद्धि जैसा अध्यवसायनि निश्चय करती है उसी का निर्धारण करने के लिए उसी को सिद्ध करने के लिए बुद्धि के निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए मन कैसे कार्यान्वित करे इसके लिए संकल्प विकल्प करता है और फिर तत्त इंद्रियों को प्रवृत्त करता है इसलिए अर्थ की अपेक्षा परभूत मन भी जिस अध्यवसायत्मिका बुद्धि से प्रवर्तित होता है जिसके अधीन रह करके इंद्रियों का प्रवर्तक बनता है वह बुद्धि मन से पर है सूक्ष्म है व्यापक है अभ्यंतर है। ये यहाँ पर मनस्तु परा बुद्धि शब्द से कहा गया बुद्धि के दो भेद हैं वेष्टि बुद्धि समष्टि बुद्धि तो वेष्टि बुद्धि की अपेक्षा पर बताया जा रहा है समष्टि बुद्धि को महान आत्मा है समष्टि बुद्धि उपाधिक हिरण्य गर्भ इसलिए आगे कहते हैं कि बुद्धेरात्मा महान पर है और हिरण्यगर्भ को आत्मा इसलिए कहा जाता है कि वह सभी वेष्टि बुद्धियों का धारक है समष्टि हिरण्यगर्भ की उपाधि है समष्टि बुद्धि समष्टि बुद्धि का प्रत्येक वेष्टि बुद्धि में अन्वय है वो मानवों के बुद्धि से भी अन्वित हैं तो देवताओं के बुद्धि से भी अन्वित हैं पशु पक्षादि के बुद्धि से भी अन्वित हैं सभी वेष्टि कार्यक्रम संघात गत वेष्टि बुद्धियों के साथ अन्वय हैं हिरण्य गर्भ की उपाधिभूत समष्टि बुद्धि का इसलिए ये जो समष्टि बुद्धि है सब में अन्वित होने के कारण सबसे ये वेष्टि बुद्धियों से सूक्ष्म हैं व्यापक हैं और आभ्यंतर हैं ये कहा गया बुद्धे बुद्धिरात्मा महान परहस है लेकिन हा तो सूक्ष्म हाँ, तो भूत भी विषय है जब अभ्यक्त भी विषय है तो सूक्ष्म भूत भी तो विषय है विषय है प्रकाश्यूस्मत प्रत्येक गोचर है हाँ वो हाँ तो उनका कार्य होने पर भी उस समय मन से लिया जा रहा है मन का आरंभक सूक्ष्म भूत तो एक एक भूत के सूक्ष्म भूत के सत्वगुण का कार्य है ज्ञानेन्द्रिया और समष्टि सत्वगुण का कार्य है ये आपका पांचों भूतों के सम्मिलित सत्वगुण का कार्य है मन इसलिए वहां अर्थ शब्द से हम सूक्ष्म भूत भी लेते हैं इंद्रियों से पर तो कारण होने के कारण उन्हें पर बताया गया तो इंद्रियों का कारण भूत जो सूक्ष्म भूतों का अंश है उन्हें यहां पर अर्थ शब्द से लिया जाएगा वो है तत्भूतों का सत्वगुण और उस एक एक सत्वगुण की अपेक्षा सम्मिलित तो जो सत्वगुण है वो लिया जाएगा मन शब्द से वो जो है वो व्यापक है आभ्यंतर है हाँ। कहा जा रहा है इनमें जो है कार्य कारणत्व ही सब में दिखाया जा रहा है ऐसा नहीं था था। हाँ, के लिए कार्य कारणत्व तो केवल एक में ही बताया गया इसमें इंद्रिय और अर्थन में और उधर जो है अव्यक्त और महत्व में बाकी में वो कार्य कारण भाव में कारणत्व तो ही सूक्ष्मता का प्रयोजक होगा ये नहीं हा यह बताया जा रहा है सूक्ष्मता का प्रयोजक व्यवहार का इंद्रिय इंद्रिय तथा व्यवहार का निर्वाहक यानी प्रयोजक मन है ऐसे मन के संकल्प विकल्प का प्रयोजक बुद्धि है उनमें भी मन और बुद्धि में भी कार्यकारण भाव नहीं है इसलिए सूक्ष्मता का प्रयोजक क्या है तो प्रयोजक कारणत्व रूप प्रयोजक बताया गया अर्थ में बाकी में तो तद अधीनत्व जो अधीन है वह अपर है और जिसके अधीन है वह पर है ये ये बताया जा रहा इसलिए में टूटेगा नहीं तो बुद्धेरात्मा महान पर हुआ हिरण्यगर्भ गर्भ बुद्धि से वो समष्टि बुद्धि का कार्य बुद्धि नहीं है इसलिए कारण तो समष्टि बुद्धि में बुद्धि का होने से परत तो यह नहीं बताया जा रहा समष्टि के अधीन वेष्टि होने के कारण वेष्टि की अपेक्षा समष्टि को पर बताया गया जैसे ऐसे वेष्टि में भी अध्यय व बुद्धि के अधीन संकल्प विकल्पात्मक मन है संकल्प विकल्पात्मक मन के अधीन वो अर्थ है तो आगे हैं महत परम अव्यक्तम तो महान शब्द से लेना है वही हिरण्य को उसकी अपेक्षा पर है अव्यक्त अव्यक्त है कारण उपाधि तो ये जो वो कारण उपाधि है अव्यक्त उसका परिणाम है अपजीकृत पंचभूत द्वारा समष्टि बुद्धि इसलिए यहां अव्यक्त हो गया आपका कार्य कारण शुरू में कारण लिया यहां पर एक कारण ले रहा और कार्य हुआ हिरण्यगर्भ की उपाधि इसलिए हिरण्यगर्भ को माना जा रहा है अव्यक्त की अपेक्षा अपर कार्य उपाधि वाला होने से और कारण उपाधि रूपा रूप अव्यक्त होने के कारण ये हैं पर और अव्यक्त को भी निरतिशय पर नहीं समझना है वो भी महान आत्मा की अपेक्षा पर होने पर भी अपर है आपके पुरुष की अपेक्षा और पुरुष अव्यक्त से पर है एक अव्यक्ता पुरुष से भी पुरुष यानी पुरुषा और पूर्णता है देश काल वस्तु से अपरिछिन्नता तो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न होने से ये पुरुष अव्यक्त से भी पर है यानी सूक्ष्म है व्यापक है अभ्यंतर है तो इंद्रियों से प्रारंभ करके परत्व की परंपरा अव्यक्त पुरुष तक चली आई तो आशंका होती है कोई पुरुष से भी पर होगा जैसे इंद्रियों से अर्थ पर है अर्थ से पर मन है मन से पर बुद्धि है बुद्धि से पर महत्त्व है महत महान से भी पर अव्यक्त है अव्यक्त से पुरुष पर है तो पुरुष से पर दूसरा कौन है इस आशंका का निराकरण करने के लिए और परत्व की का पर्यवसान परिव, पुरुष में ही दिखाने के लिए श्रुति कहती है पुरुषान्न परम किंचित जो देश काल वस्तु से परि अपरिचिन्न है उस पुरुष से पर यानी सूक्ष्म व्यापक अभ्यंतर दूसरी कोई वस्तु नहीं है वही सूक्ष्मता की व्यापकता की और अभ्यंतरता की पराकाष्ठा है परवसान भूमि है इसलिए कहा कि सा का वह पुरुष काष्ठा है यानी अंतिम पर्यवसान है परत्व का और सा इसलिए सा परागति वह गंतारूप जो संसारी जीव है उनकी परागति है यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परम मम के अनुसार जिसे प्राप्त करने के बाद और किसी को किसी का इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता पुनरावृत्ति नहीं होती इसलिए वो है परागति अंतिम परायण परागति है परायण इन दोनों मंत्रों का भाष्य भाष्य को देखिए स्थूलानि तानि स्थूलानी तबतेद्रििया येरात्मकाशना आरब्धानी तेज्य स्वारीभ्य पार और परा अर्थ कर दिया सूक्ष्म महांत प्रत्यवात्म भूता शब्द का अर्थ कर दिया तो कहते हैं इंद्रिय स्थूल है स्थूलानी तावत और इन स्थूल इंद्रियों का आरंभ अपने प्रकाशन के लिए जिन भूतों से हुआ इंद्रियों को उत्पन्न किया अपचकृत पंच महाभूतों ने किस लिए तो आत्म प्रकाशन आय आत्म का अर्थ है स्वयं भूत अपने प्रकाशन के लिए अपने लिए आत्मा शब्द का प्रयोग है स्वयं के लिए तो स्वयं के प्रकाशन के लिए इंद्रियों को उत्पन्न किया भूतों ने यदि इंद्रियां न होती तो भूतों का ज्ञान न होता सूक्ष्म भूतों का ज्ञान भी इंद्रियों से होता है कैसे होगा तो जैसे धुए को देख करके अग्नि का ज्ञान होता है तो धुआं तो अग्नि का कार्य है अग्नि धूम का कारण है तो कार्यम दृष्टवा कारणम अनुमीयते तो ये इंद्रियां, रूपादि की ग्राहक जो इंद्रियां हैं वे विद्यमान हैं रूपादि ज्ञान से हम इंद्रियों को जानते हैं और इंद्रिया स्वयं भी कार्यात्मक है तो निश्चित ही इनका कारण कोई न कोई है ऐसा ज्ञान होगा वो कारण कौन है तो वेदांत प्रक्रिया के अनुसार ये अपंचीकृत पंचमाभूत सूक्ष्मभूत तो इस प्रकार इंद्रिय रूपी कार्यों को देख करके सूक्ष्म भूतों का अनुमात्मक प्रकाश होता है ज्ञान होता है इसलिए आत्म प्रकाशनाय का मतलब कार्यभूत सूक्ष्म भूतों का कार्य इंद्रिया होने से कार्यम दृष्टा कारणम अनुमीयते के अनुसार उनका अनुमानात्मक ज्ञान इंद्रियों के कारणभूत सूक्ष्म भूतों का होता है इसी के लिए सूक्ष्म भूतों ने इंद्रियों को उप, आ, ये कर दिया है उत्पन्न कर दिया है हाँ, तो तो हाथों तो तन मात्रा शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म भूत सूक्ष्म भूत तो तन मात्रा और सूक्ष्म भूत ये पर्यायवाचक शब्द है पंचतन्मात्राएं मात्रा यानी शब्द तन्मात्र यानी आकाश सूक्ष्म आकाश कहो या शब्दतन्मात्रा कहो स्पर्श तन्मात्रा कहो या सूक्ष्म भूत कहो इसलिए पंचतन्मात्रा कहते हैं अर्थ शब्द से तो ये अर्थ आत्म प्रकाशनाय तानी आरब्धा यानी इंद्रिया आरब्धा उत्पन्न किए गए हैं तेभ्य इंद्रियभ्य स्वारीभ्यूक्ष्मूतों ते तो को माना जाता है इंद्रियों की अपेक्षा पर और पर यानी सूक्ष्म महान और प्रत्यगात्म भूत प्रत्येक आत्मभूत शब्द का अर्थ टीकाकार करते हैं प्रत्येक इति इस प्रतीक को ग्रहण करके प्रत्येक यानी अनपायी स्वरूप भूता प्रत्येक आत्मभूत इसमें आत्मा शब्द का अर्थ है स्वरूप और प्रत्येक का अर्थ कर दिया अनपायी आपा, होता है विनाश अपी शब्द का अर्थ निकलेगा विनाशी अनपाई शब्द का अर्थ निकलेगा अविनाशी इसलिए प्रत्येक यानी अविनाशी आत्मा यानी स्वरूप तो प्रत्येक आत्मभूत यानी अविनाशी स्वरूपभूत। तो कार्य का अविनाशी स्वरूप माना जाता है कारण कार्य का तो कारण में विलय होता है ना तो इंद्रिया लीन होगी तो भी उनका कारणात्मक स्वरूप रहता है इसलिए वे है इंद्रियों के प्रत्येगात्म भूत यानी अनपायी स्वरूप भूत तो पर शब्द का अर्थ है प्रत्येगात्मभूत तीन है ना सूक्ष्म भी महान भी और प्रत्यगात्म भूत तो प्रत्येगात्म भूत का अर्थ है स्थाई तो कारण कार्य की अपेक्षा स्थाई होता है सत्तावान होता है कार, कार्य की सत्ता कारण से ही है कार्यात्मना कार्य की कोई सत्ता नहीं है कारणात्मना ही कार्य की सत्ता वेदांत में मानी गई है प्रत्यक यानी अनपायी स्वरूप भूता में है अर्थे परम ये वाक्य इंद्रिय का अर्थ भाष्य में हो गया अर्थेभ्य परम मन इसकी व्याख्या भाष्य में प्रारंभ होती है तेभ्यो अभी अर्थेभ्य परम यानी सूक्ष्मतरम महत प्रत्येगात्मभूत मन तो अपि अपी अर्थेभ्य इंद्रियों की अपेक्षा पर जो अर्थ है उन अर्थों से भी पर है मन तो पर है का अर्थ है सूक्ष्म है महत है और प्रत्येगात्मभूत है महत्व का मतलब व्यापक है मन मनशब्दवाच्यम इत्यादि यहां मन शब्द से लिया जा रहा है मन का आरंभक भूत सूक्ष्म ये कह रहे हैं तो इस भाष्य के वाक्यों को पढ़कर के फिर टीका को पढ़िए इस पर एक शंका और समाधान टीका में है तो पहले भाष्य वाक्य पढ़िए कि मनस् शब्द वाच्यम मन स आरंभकम भूत सूक्ष्म तो अर्थेभ्य परम मन ये यहां पर मन शब्द से किसको लेना है तो कहते हैं मनस् शब्द वाच्यम यानी मन शब्द का वाच्यार्थभूत मन का आरंभक जो भूत सूक्ष्म है वो मन का आरंभक भूत सूक्ष्म है अपचकृत पंच महाभूतों का सम्मिलित सत्व गुण वो सम्मिलित सत्व गुण यहां मन शब्द का अर्थ है ऐसा क्यों कह रहे भाष्कर भगवान यदि भी मन का तो वाचार अर्थ है संकल्प विकल्पात्मक अंतकरण और उस संकल्प अंतक करण के अधीन इंद्रिय विषय व्यवहार है इसलिए संकल्प विकल्पात्मक मन को अर्थ की अपेक्षा माना जा रहा है पर लेकिन यहां मन शब्द से मन का वाच्य उसका आरंभ भूत सूक्ष्म लेना है ऐसा क्यों कह रहे भाषकर भगवान ये एक आशंका होती है इसका, इस आशंका का उत्थापन करके टीकाकार समाधान कर रहे हैं ये टीका टीका को देखिए ननु अर्थे मन स आरंभकम भूत परम बुद्धारंभक भूत सूक्ष्म परम इति न ये शंका कि यहां पर बताया जा रहा है अर्थेभ्य परम मनः इस वाक्य से कि अर्थों की अपेक्षा मन का आरंभक भूत सूक्ष्म पर है और पर मनसस्तु पराबुद्धि इस वाक्य से बताया जाएगा कि उस मन शब्द के वाच्य भूत सूक्ष्म से भी पर हैं बुद्धि और बुद्धि शब्द से लिया जाएगा बुद्धि का आरंभक भूत सूक्ष्म तो ये कहना अनुचित है क्योंकि अर्थ मन और बुद्धि मन शब्द से भूत सूक्ष्म को ही लेंगे मन का आरम्भ बुद्धि शब्द से बुद्धि के आरंभ भूत सूक्ष्म को ही लेंगे और अर्थ शब्द का भी अर्थ है भूत सूक्ष्म ही तो इनमें आपस में कार्य कारण भाव कैसे होगा नहीं हो सकता है नहीं कार्य कारण भाव ये तो एक ही है तीनों के तीनों सूक्ष्म भूतात्मक है तो इनमें आपस में कार्य कारण भाव कैसे दीमन मन शब्द का अर्थ मन का आरम्भ भूत है बुद्धि शब्द का अर्थ बुद्धि का आरंभ भूत है और अर्थ शब्द का भी अर्थ भूत ही हो रहा है इंद्रिय के कारण होने से तो ये तो एक ही अर्थ हुआ इनमें कारण भाव कैसे नहीं है इसलिए ये कहना अनु अनुचित है अब ये कह रहे हैं अर्थ्य मनसारंभक भूत भूत इति न युक्तम् ये नुक हैं क्यों तो कहते क्या उपादन अवयवम् व्यापक अनुपायी स्वरूपंच प्रसिद्ध कार्य की अपेक्षा कारण को व्यापक यानी अवयव वाला बड़े हुए अवय वाला माना जाता है अधिक अवयव वाला उपचित अवय वाला का अर्थ है अधिक अवयव वाला जैसे घट की अपेक्षा उसका कारण होता मिट्टी उपचित अवय वाली है और अनपायी स्वरूप है का मतलब अविनाशी स्वरूप है और अविनाशित्व तो सापेक्षी अविनाशित्व तो मिट्टी में घड़े की अपेक्षा अधिक स्थायित्व तो होने से सापेक्ष अनुपाई स्वरूपत्व है बिल्कुल निरपेक्ष अनपाई तो एक परमात्मा ही है अनुपाई स्वरूप अनंत अनादि अनंत तो एक ही है ना इसलिए अनपाई स्वरूप यानी अनंत स्वरूप अविनाशी स्वरूप यदि अनात्मा मृदादि को बताया जाएगा तो सापेक्ष सापेक्षपाई स्वरूपत्व रहेगा तो कार्य की अपेक्षा उपादान कारण को व्यापक तथा अविनाशी माना गया है ये प्रसिद्ध है लोक में उदाहरण के लिए कहते यथा घटादेर मृदादि तो घटादि कार्य की अपेक्षा व्यापक तथा स्थायी मृदादि हैं उनके उपादान कारण ऐसे ये जो तीन बताए गए हैं अर्थ मन और बुद्धि ये तीनों तो सूक्ष्म हो गए इनमें भाव कैसे ये कह रहे हैं कि नच इह भूत सूक्ष्म परस्पर कार्य कारण भावे मानम अस्ति तो अर्थ शब्द का अर्थ भी भूत सूक्ष्म मन शब्द का भूत सूक्ष्म बुद्धि शब्द का भूत सूक्ष्म करेंगे तो इन तीनों में तो कार्य कारण भाव का ज्ञापक कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलता इसलिए कहा भूत सूक्ष्म नाम परस्पर कार्य कारण भावे मानम नच अस्ती ये यहां तक शंका है ननु से लेकर के सत्यम इत्यादि से समाधान कर रहे हैं टीकाकार कि सत्यम यानी ये भूत सूक्ष्मओं के परस्पर कार्यकारण भाव का ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है इसलिए इनका जो परत्व कहा जा रहा है एक दूसरे की अपेक्षा यह अनुचित होगा ये जो आप कह रहे हो ये ठीक कह रहे हो सत्यम का निकलेगा तो भी टीकाकार कहते हैं तथापि विषय इंद्रिय व्यवहार मनोधीनता दर्शनात् मनस्तावत व्यापक कलप्य कहते हैं संकल्प विकल्पात्मक मन के अधीन इंद्रिय तथा विषयों का व्यवहार होने से मन को माना जा रहा है पर व्यापक यानी पर विषयों की अपेक्षा और इंद्रियों की अपेक्षा मन व्यापक है ऐसा कहा जा रहा है और ये जो जिस संकल्प विकल्पात्मक मन के अधीन व्यवहार हैं विषय तथा इंद्रियों का उस मन को ही आत्मा समझने वाले कई लोग हैं चारवाक विशेष अन्न में कोश तथा प्राण में कोश आत्मा नहीं अपितु मन आत्मा है मनोमय कोष को आत्मा समझने वाले और उनके दृष्टि में फिर वास्तविक आत्म, आत्मा ही आत्मा मन ही होगा उनकी यह मन को आत्मा समझना भ्रांति है प्रमाणी है ये दिखाने के लिए भास्कर भगवान ने मन का अर्थ कर दिया मनस्ब्दवाच्यम भूत सूक्ष्मम ये कहने से ये निकलेगा कि यहाँ पर मन भी भूतों का कार्य होने से शरीर के तरह और इंद्रियों के तरह भौतिक है वो आत्मा नहीं हो सकता शरीर तथा इंद्रिया भौतिक यानि भूतों का कार्य होने से अनात्मा है ऐसे मन भी संकल्प विकल्पात्मक मन भी भूतों का ही कार्य है इसलिए भौतिक हैं भौतिक होने से अनात्मा है आत्मा नहीं है ये दिखाने के लिए भाष्कार भगवान ने मन शब्द से मन मनशब्दवाच्यम मनसो आरंभकम् भूत सूक्ष्म ये कहा है ये कहते हैं मनशब्दवाच्यम भूत सूक्ष्म परमात एव आत्म इति कैसाचित भ्रम किसी का ये भ्रम है तन निराशा इस भ्रम को निवृत्त करने के लिए उक्तम मनस्श शब्द वाच्यम भूत सूक्ष्म इसलिए भाष्कर भगवान ने मन का आ, मन को भौतिक दिखाने के लिए कहा कि मनस आरंभकम् भूत सूक्ष्म मनस्ब्दाच्यम और बाकी मन अन्नम आ, क्या नाम भौतिक है इसका निश्चय छान्दोग्य छांदोज्यश्रुति से होता है इसे कह रहे हैं आगे कि अन्नम ही सौम्य मन इत्यादिश्रुतेगमान अन्न भावाभापचय भावा अपचय दर्शना भौतिकम एवं तत् तो अन्नम ही सौम्य इत्यादि जो श्रुति हैं यह अन्न का कार्य अन्न शब्दित पृथ्वी का कार्य और पृथ्वी यहाँ पर अन्न शब्द से पंचीकृत पृथ्वी को लिया गया इसलिए पांचों भूत आएंगे तो अन्नमयम ही सौम्य मन ये कह करके मन में दिखाया जा रहा है तो इति इत्यादि श्रुतेर श्रुतेर्भतिकवगमान अन्न भावा भावाभावाभ्याचय अचय दर्शनात्तिकम एव तत् तत् मन मन भौतिक है एक तो श्रुति से निश्चित होता है और दूसरा अन्न के न ग्रहण करने से मन का कमजोर होना और अन्न के ग्रहण करने से फिर मन का स्मरण में समर्थ होना ये जो छांदोग्य में बताया गया श्वेत केतु को पंद्रह दिन तक भूखे रखने के बाद जो श्वेत केतु पढ़कर के आया था उसे सुनाने के लिए कहा तो एक भी याद नहीं हुआ स्मरण नहीं आया फिर पंद्रह दिन के पश्चात फिर बुलाया भोजन आदि करा करके तो वो कहा जो पूछा वो सब याद आया का मतलब स्मरण शक्ति मन की अन्न के रहने से रहती है अन्न के न रहने से नहीं रहती इससे भी निश्चित होता है कि मन भौतिक है तो इस प्रकार यह मन में आत्मत्व भ्रांति का व्यावर्तन करने के लिए भाष्य में मन को भौतिक दिखाने के लिए भूत सूक्ष्म क्या नाम मनस्ब्द वाच्यम भूत सूक्ष्म ये कहा है ये कहा गया आगे हैं अब बुद्धि का भी अर्थ बहिष्कार भगवान करेंगे बुद्धि शब्दवाच्यम ऐसा भूत सूक्ष्म उसके विषय में लिखते हैं लेकिन तकक्षण से अद्यवसाय निम्वाद बुद्धेस्त इति तो ते संकल्प विकल्पात्मक मनस तस्य ये सर्वनाम मन का परामर्शक है तो संकल्प विकल्पात्मक मन अध्यवसायात्मक जो बुद्धि है उससे प्रेरित होता है उसके अधीन रहता है इसलिए बुद्धि को कहा जा रहा है अपने प्रवर्तीय संकल्प विकल्पात्मक मन की अपेक्षा पर तो यहां अर्थ की अपेक्षा मन के परत्व में प्रयोजक बताया गया अर्थ का मनोधीनत्व और मन की अपेक्षा बुद्धि के पर होने में भी प्रयोजक बताया गया संकल्प विकल्पात्मक मन का अध्यवसायत्मिका बुद्धि के अधीन होना बुद्धि अधीनत्व तो तद अधीन ये परत्व का प्रयोजक है अब भाष्य में देखिए अर्थे अर्थेभ्य परम मनः इसकी व्याख्या भाष्य में हो गई मनस् शब्दवाच्यम मनस आरंभकम भूत सूक्ष्म यहां तक अब मनसस्तु पराबुद्धि इसकी व्याख्या करते भाष्कर भगवान संकल्प आरंभकत्वातो मनसोपी परा यानी सूक्ष्मतरा महत्तरा बुद्धि तो संकल्प विकल्प की आरंभक संकल्प का आरंभक होती हैं कौन बुद्धि संकल्प विकल्पात्मक मन है ना और उस संकल्प विकल्पात्मक मन का प्रारंभ तो हध्यवसायत्मिका जो बुद्धि है वो आरंभक का अर्थ है प्रयोजक है बुद्धि का जैसा निश्चय होता है उस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए ही कैसे कार्यान्वित कर लें निश्चय को बुद्धि के इसके लिए संकल्प विकल्प होता है इसलिए संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प ही मन है और यह संकल्प विकल्प है निश्चय के अधीन और निश्चय है बुद्धि तो निश्चयात्मिका बुद्धि के अधीन ही संकल्प विकल्पात्मक मन होने से मन की अपेक्षा बुद्धि को परा बताया गया व्यापक बताया गया तो ये कह रहे हैं कि संकल्प विकल्पाद्यारंभकवात मन सोपी पराने सूक्ष्मतरा महतरा प्रत्येगात्म भूता च बुद्धि और यहाँ पर भी बुद्धि शब्द का अर्थ बुद्धिशब्द वाच्यम अध्यवसायद्यारंभकम सूक्ष्म भूतम ये क्यों कर रहे हैं भूत सूक्ष्मम क्यों कर रहे हैं तो वही कई लोगों का निश्चय है कि बुद्धि ही आत्मा है ये भ्रांति दूर करने के लिए यहाँ ये बुद्धि शब्द से बुद्धि शब्द वाचम अध्यवसायदि आरम्भकम भूत सूक्ष्म ये लिया जा रहा है अध्य अध्यवसायदि आरम्भकम का मतलब बुद्धि का कारणभूत भूत सूक्ष्म लिया जा रहा है ये लिखते हैं टीका में टीकाकार बुद्धि शब्द वाच्यम के अवतरण में बुद्धिश्च आत्मा इति केशांचित अभिमानः अभिमान यानी भ्रम और तदनयना अपनयार्थम आह बुद्धि शब्द बुद्धिशब्द इति तो कई लोगों का ये भ्रम है कि बुद्धि ही आत्मा है ये जो भ्रम है इस भ्रम को दूर करने के लिए भस्कर भगवान लिखते हैं कि बुद्धि भी भौतिक है जैसे मन भौतिक है ऐसे बुद्धि भी भौतिक होने से अनात्मा होगा आत्मा किसी भूतों का परिणाम नहीं है भूतों की कल्पना का अधिष्ठान है तो बुद्धिर बुद्धि शब्द वाच्यम अध्य व्यवसायदि आरंभकम भूत सूक्ष्म ये भाष्य में हुआ थोड़ी टीका है टीका को देखिए कर्णवादि कर्णवाद इंद्रिय बुद्धेर भौतिकत्व सिद्धम तो इंद्रिय तथा बुद्धि में कर्णत्व होने से क्या हो जाएगा कि भौतिकत्व तो सिद्ध हो जाएगा बुद्धि भी भौतिक है करण होने से इंद्रियों के तरह ऐसा एक अनुमान होगा बुद्धि भौतिका कर्णत्वात इंद्रियवत तो इंद्रियों के तरह बुद्धि भी भौतिक है और इनमें करणत्व बुद्धि में करणत्व का निश्चय कैसे हुआ तो कहते हैं इस अनुभव से कर्णवच स्वबुद्धिया अहम उपलभ्य अनुभव सिद्धम ये जो अनुभव होता है मैं अपने बुद्धि से अनुभव करके बता रहा हूँ तो बुद्धि से अनुभव करके बता रहा हूं तो बता रहा का अर्थ है बुद्धि अनुभव का कारण है और दृश्य तोग्रेया तो बुद्धिया ये श्रुति स्वयं भी बुद्धिया ऐसा तृतीयांत तो प्रयोग करके बुद्धि में बता तो कर्णव अर्जो कर्ण होता है वो भौतिक होता है जैसे इंद्रिया भूतावयव संस्थानष अर्थाद उत्तरो परापरत्व कल्प्यूषार दिदर्शय इससे कहते ये निश्चित हुआ कि ये जो अर्थ मन और बुद्धि ये तीनों के तीनों और इंद्रिया स्वयं भी भूतों का ही संस्थान विशेष है तो ततो भूतावय संस्थानेशु तो भूतों के ही कार्य विशेष संस्थान विशेष है कार्य विशेष जो अर्थादि हैं, अर्थ हैं, मन है बुद्धि है ये हैं भूतों के ही अर्थ विशेष क्या न संस्थान विशेष और उनमें उत्तर उत्तर परत्वम कल्प्यम उत्तर उत्तर परत्व की कल्पना की गई है किसके लिए परम पुरुषार्थ को दिखाने के लिए परम पुरुषार्थ है पुरुष रूप से अवस्थान अव्यक्त से भी पर पुरुष जिसे बताया जा रहा है विष्णु का परम पद ही पुरुषार्थ है ना चतुर्थ पुरुषार्थ है और वो जो चतुर्थ पुरुषार्थ है विष्णु विश्न, तद विष्णु परम पदम करके कहा गया उसको दिखाने के लिए उसका अनुभव कराने के लिए यहां पर संस्थान विशेष भूतों के संस्थान विशेष जो अर्थ मन और बुद्धि है इनमें उत्तर उत्तर परत्व की कल्पना की गई है अर्थ के अपेक्षा मन में ये अर्थ भी भूत विशेष है भूत संस्थान विशेष है तो मन भी भूत संस्थान विशेष है बुद्धि भी भूत संस्थान विशेष है इनमें उत्तर-उत्तर परत्व की कल्पना पुरुष को दिखाने के दृष्टि से है इनको दिखाना यहाँ विवक्षित नहीं है विवक्षित तो है आत्म रूप से पुरुष का अनुभव इसलिए अवतरण भाष्य में भगवान भाष्यकार ने कहा था प्रत्येक आत्मतया अधिगम कर्तव्य यद गंतव्य पदम तस् प्रत्यगात्मतया अधिगम कर्तव्य इसके लिए यह आरंभ किया गया है न तो अर्थादी प्रतिपिपादितम प्रति इस, प्रति का अर्थ होता है प्रतिपादन करना अभिष्ट। तो यहां अर्थादी में उत्तरोत्तर परत्व को बताना अभिष्ट नहीं है अभी तो अभिष्ट है परम पुरुषार्थ को बताना तो कहा कि ये अर्थादि में उत्तर उत्तर परत तो बताना ही अभिष्ट मान लो कहते इसलिए अभिष्ट नहीं कहा जा सकता उसे कि प्रयोजना प्रयोजनाभावत् उसका कोई प्रयोजन नहीं है अर्थ की अपेक्षा मन को पर जानने मात्र से कोई पुरुषार्थ विशेष सिद्ध नहीं होता लेकिन पुरुष का प्रत्येगात्म रूप से अनुभव होगा मय के रूप में अनुभव होगा तो समूल अध्यास की निवृत्ति रूप परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है इसलिए पुरुष का ज्ञान तो सब प्रयोजन है सफल है और अर्थादि की अपेक्षा मनादिको पर समझना इसका कोई फल नहीं है निष्फल है तो प्रयोजनाभाव और वाक्य भेद भी होगा और वाक्य भेद प्रसंगाच वाक्य भेद महान दोष माना गया है यदि मनादि का परत तो भी विवक्षित मानेंगे और वो परम पुरुषार्थ को दिखाना भी विवक्षित मानेंगे तो दो अर्थ विवक्षित करेंगे तो एक वाक्य के द्वारा दो अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए जाएंगे तो वाक्य भेद होता है अलग अलग दो वाक्य की कल्पना करनी पड़ेगी और ये भेद बड़ा दोष माना गया है भाष्य में है आगे बुद्धिरात्मा महान परह इत्यादि ये समय हुआ है इस पर हम लोग कल चर्चा करते हैं